ब्रह्म सूत्र के चतुर्थ अध्याय के प्रथम पाठ के तृतीय अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं इस अधिकरण में विचार हो रहा है उपनिषद प्रतिपाद्य ब्रह्म का स्वभिन्नतया ध्यान करना है या स्व अभिन्नतया ध्यान करना है इस संशय का निवर्तक यथार्थ निर्णय अनुकूल विचार रूप ये अधिकरण है पूर्व पक्षी का मानना था जीव और ईश्वर परस्पर विलक्षण धर्म वाले होने से जीव को ईश्वर का ध्यान अपने से भिन्न अपने स्वामी के रूप में करना चाहिए स्वयं को ईश्वर का सेवक मान करके ध्यान करें ध्याता इस प्रकार का पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर व्यास जी ने सूत्र से सिद्धांत बताया है आत्मेति तू उपग्छती ग्रहयंती इस सूत्र से इससे बता रहे हैं व्यास जी तू शब्द का प्रयोग करके पूर्व पक्ष का व्यावर्तन कर रहे हैं पूर्व पक्ष का निषेध करते हैं ये बताते हैं कि उपनिषद प्रतिपाद्य परमेश्वर का भेदन भेदेन ध्यान नहीं करें यह तू का अर्थ है तो कहा फिर किस प्रकार करें ध्यान कहा आत्मा इति परमात्मा ग्राह्य आत्मेति इन दो हेतु पदों से थोड़ा और दो पदों का अध्यय करके प्रतिज्ञा सिद्धांति की बनती है कि परमा उप प्रतिपाद्य परमात्मा आत्मा इतव ध्यातव्य ये प्रतिज्ञा वाक्य है उपनिषद के द्वारा प्रतिपादित तो परमात्मा का ध्यान साधक मय के रूप में करें अभेद ग्रहण करें कहा ऐसा क्यों तो कहते इसलिए कि हमारे जो शिष्ट हैं, उपनिषद ऋषि उन्होंने परमात्मा का मय के रूप में ही ग्रहण किया है ऐसा व्यास जी कह रहे हैं उपगछन्ती इस पद का प्रयोग करके उपगछती का अर्थ है गृहंती जाबाल श्रुति के ज्ञान कांड के दृष्टा ऋषि गण परमात्मा का मय के रूप में ही ग्रहण करते हैं उपगछन्ती पद का अर्थ है सूत्रस्थ तो जैसा शिष्ट करते हैं हमें वैसा ही करना चाहिए गीता में भगवान ने कहा कि यद यद आचरती श्रेष्ठ तो हमारे श्रेष्ठ पुरुषों ने परमात्मा का मय के रूप में ग्रहण किया है ध्यान किया है तो हमें भी परमात्मा का मय के रूप में ही ध्यान करना है कौन सा उपनिषद वाक्य बता रहा है कि शिष्टों ने परमात्मा का ग्रहण मैं के रूप में किया तो कहा कि तुम वे वगवो तुम वे अहम अस्मि भगवो देवते अहम वे वोमसी देवते ये जाबाल श्रुति है इसका अर्थ होता है कि हे भगवो देवते तुम अहम अस्मि आप मैं हूं और मैं आप हो का अर्थ है आप में और मेरे में अभेद है जैसे राम जी को हनुमान जी ने कहा तत्व दृष्टि से यदि पूछते हो आपका और मेरा संबंध तो तत्व दृष्टिया वाहम इति में निश्चिता तो ऐसे ही जावल श्रुति कह रही हैं शिष्ट लोग परमात्मा को कह रहे हैं कि आप मैं हूँ और मैं आप हूँ और गीता में भगवान भी कहते हैं ज्ञानी तो आत्मव मे मतम ज्ञानी तो मेरा आत्मा यानी स्वरूप है ज्ञानी में और मेरे में नाम मात्र का भेद है औपाधिक वस्तुतः हम दोनों स्वरूपतः एक हैं श्रुति भी कह रही है ब्रह्मभेद ब्रह्मव भवती और शिष्ट लोग मात्र परमात्मा को मय के रूप में ग्रहण करते हैं और अपने शिष्यों को परमात्मा का भेदन उपदेश करते हैं ऐसी बात नहीं कहते हैं ग्रहयंती ग्रहयंती का अर्थ है ऐसा ही ज्ञापन करते हैं ज्ञापन करने का अर्थ है उपदेश करना प्रतिपादन करना कोई ब्रह्म जिज्ञासा लेकर के आचार्य के पास शिष्टों के पास वैदिक शिष्टों के पास ब्रह्म जिज्ञासु पहुंचता है तो उसे ब्रह्म का उपदेश करते हैं आत्मरूप से ही छठे अध्याय में उद्दालक जी ने छादोग्य उपनिषद में कहा कि एतद आत्म इदम सर्व तत्सत्यम स आत्मा तत्वसी श्वेत हे श्वेत के तो ऐसा संबोधित करके अपने प्रिय पुत्र तथा शिष्य को कहते हैं कि जो सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहित तो सत शब्द से उपलक्षित तो निर्विकार चिन्मात्र रूप परमात्मा है वह सबकी आत्मा है यानी वास्तविक स्वरूप है और इसलिए तुम भी तदात्मक ही हो तत्मसी तो तत्वसी इत्यादि वाक्यों से उपनिषद के आचार्य लोग अपने अनुयायियों को ब्रह्म का उपदेश मय के रूप में ही करते हैं अभिन्नतया ही करते हैं इसलिए ब्रह्म का ध्यान वर्तमान ब्रह्म भी जैसे पूर्वशिष्टों ने ग्रहण किया और ग्रहण कराया वैसा ही ग्रहण करें ये यहाँ पर आत्मेतिपगछती ग्रहयंती च इस वाक्य से सूत्र वाक्य से बताया गया है इसी प्रकार का सूत्रार्थ भगवान भाष्यकार बता रहे हैं भाष्य में एवं प्राप्ते ब्रूम इसके बाद वाला जो भाष्य है इसे देखिए आत्मा इत्तेव परमेश्वरः प्रतिपत्तव्य आत्मेति इसका अर्थ कर रहे हैं एवकार का अध्याय हुआ और प्रतिपत्तव्य का भी अध्याय किया परमात्मा शब्द का भी अध्याय हुआ तो अर्थ प्रतिज्ञा हुई सिद्धांति की आत्मा इत्तेव परमात्मा प्रतिपत्तव्य परमेश्वर है भाषण परमेश्वर प्रतिपत्तव्य तो उपनिषद प्रतिपादित अपत पापमत्वादि गुणक परमेश्वर का ध्यान करे ध्याता आत्मा के रूप में ही अपने स्वरूप के रूप में करें प्रतिपत्तव्य शब्द का अर्थ है ग्राह्य प्रतिपत्ति का अर्थ होता है ग्रहण प्रतिपत्तव्य का अर्थ निकलेगा ग्राह्य ग्रहीितव्य हम आगे कहते हैं उपगत उपगछन्ती पद का अर्थ करते हुए आत्मेती तू का अर्थ हो गया तू का अर्थ एवकार करके उसका व्यावर्तन अर्थ निकलता है पूर्व का तथा ही परमेश्वर प्रक्रियायाम जाबाला आत्मत्वेन एव एतम एतम याने एतम नाम है परमेश्वर का परामर्शक तो परमेश्वर प्रक्रिया इसमें प्रक्रिया शब्द का प्रकरण प्रक्रिया यानी प्रकरण तो परमेश्वर प्रक्रियायाम का अर्थ निकलेगा परमेश्वर के प्रकरण में परमेश्वर का प्रकरण है वेदों का ज्ञान कांड उसे ब्रह्मकांड कहा जाता है परमेश्वर का प्रतिपादन हो रहा है इसलिए और जाबाला यानी जाबाल शाखा वाले आत्मत्वेन एव तम यानि परमात्मान उपगछति परमात्मा का ग्रहण करते हैं मय के रूप में ही आत्म रूप से ही वह जाबाल श्रुति का वाक्य बताया जा रहा है आगे जिससे ये अर्थ निकल रहा है कि उस शाखा वाले परमेश्वर को मय के रूप में ग्रहण करते हैं ये बताने वाला वाक्य है त्व वाह अहम् अस्मि भगवो देवते अहम् वई त्वसी देवते तो हे भगवो देवते देवतेम वई अहम् अस्मि आप ही मैं हूँ और अहम् अहम वोमसी मैं ही आप हो तो मतलब परस्पर हम दोनों का अभेद है तत्वदृष्टि से मैं आपसे भिन्न नहीं हूँ और आप मेरे से भिन्न नहीं हैं तो जैसे जाबाल श्रुति वाले परमेश्वर का मय रूप में ग्रहण कर रहे हैं ऐसे अन्य वाजस्नेही श्रुति वाले भी शाखा वाले परमेश्वर का अहंतया ही ग्रहण करते हैं इसे बताया जा रहा है कि तथा अन्य अहम ब्रह्मास्मि इतव आदय आत्मतोपगमा तो अहम् ब्रह्मास्मि इत्यादि जो ब्रह्म का मय के रूप में ग्रहण करते हैं शिष्ट लोग ऐसा बताने वाले अन्य जो श्रुति वाक्य हैं उनका भी यहाँ पर ग्रहण करना चाहिए उपग का स्पष्टीकरण करते समय आगे है भाष्य में ही च इस सूत्रस्थ अंतिम दो पदों की व्याख्या उपगछती यहाँ तक की व्याख्या हो गई च आत्मत्वेन ग्रहयंती ईश्वरम तो ईश्वर का ग्रहण करते हैं वेदांत वेदांतवाक्य आत्मरूप से ही, ही ग्रहण करते हैं तो ईश्वरम वेदांत वाक्यानि आत्म च उपनिषद वाक्य मैं के रूप में परमेश्वर का ग्रहण कराते हैं ज्ञापन कराते हैं तो आत्मा सर्वातर स तो आत्मा अंतर्यामी अमृत तत्सत्यम स आत्मा तत्वसीदीनी उपनिषदवाक्या तो आत्मा सर्वातरक्रुति है ये स तो आत्मा अंतर्यामी अमृत ये भी बृहदारण्यक उपनिषद का ही वाक्य तत्सत स आत्मा तत्वसी छांदोज्यश्रुति है ऐसे और भी कईतियां परमात्मा का प्रतिपादन मैं के रूप में ही कर रही है इसलिए शिष्ट जैसा ग्रहण करते हैं जैसा साधकों को ग्रहण करने के लिए कहते हैं वैसा ही साधक को ग्रहण करना है परमात्मा का ये बताया गया सूत्र का अर्थ हो गया पूर्व पक्ष ने जो जो परमात्मा को मय के रूप में ग्रहण करेंगे तो आपत्तियां बताई थी उन आपत्तियों का अनुवाद करके निराकरण किया जा रहा है आगे वाले भाष्य से यद उक्तम इत्यादि की अवतरण टीका है भाष्य में ईश्वरस्य से न प्रतिपाद्यम येन जीवस्य ईश्वरत्वम् नच अधिकार्याभावः तो अधिकारी भेद इत्याह ये तो ये कहते हैं ईश्वरस्य चेमारेत्वंगीकारापुनुक्त न प्रतिपाद्यम् ईश्वर के ईश्वरत्व को हटा करके हम जब श्रुति को कहते हैं कि ऐक्य श्रुति अभेद श्रुति का तात्पर्य क्या है जीव ईश्वर का ऐक्य है का अर्थ क्या ये समझना चाहते हो पूर्व पक्षी ने कहा था न कि ईश्वरस्य से जीव मातृत्वम जीव ईश्वर ऐक्यम अपेक्षितम अथवा जीवस्य ईश्वर मातृत्व जीव ईश्वर ऐक्यम इति शब्दे अपेक्षितम् ये दो विकल्प किए थे पूर्व पक्षी ने और इन दोनों विकल्पों में शास्त्र अप्रामान्य नामक दोष बताया था पहले विकल्प में ईश्वरा भाव बता करके ईश्वर प्रतिपादक को शास्त्र वचन में अप्रामाण्य की आपत्ति ये दोष बताया था यदि पहला विकल्प स्वीकार करेंगे तो और दूसरा विकल्प स्वीकार करेंगे कि जीवस्य जीव से ईश्वर मात्रत्व जीव ईश्वर ऐक्य श्रोते अभिप्राय ऐसा यदि कहेंगे तो फिर अधिकारी का अभाव होने से बिना अधिकारी के ज्ञान का अनुरूप शास्त्र अप्रमाण होगा यह आपत्ति दोनों पक्ष में शास्त्र अप्रामान्य नामक दोष इसका निराकरण किया जा रहा है पहले विकल्प का तो निषेध करते हैं कहते हैं हम पहले विकल्प को स्वीकार नहीं करते जीव है आप कहते हो कि जीव ईश्वर ऐक्य है ये शब्द प्रयोग करते हो कि नहीं तो पूर्व पक्षी कहते हैं जीव ब्रह्म ऐक्य इस शब्द का अर्थ क्या समझना है जीव ब्रह्म ऐक्य का अर्थ क्या ये बताना है कि ईश्वर की जीव रूपता ये बताना अपेक्षित है ईश्वर नहीं है जीव ही जीव है ऐसा मानेंगे तो ईश्वर से जीव मातृत्व जीव ब्रह्मणु ऐक्यम यह अर्थ निकलेगा तो इस पक्ष में ईश्वर का अभाव मान्य की आपत्ति आएगी और ईश्वरा भाव यदि होगा तो ईश्वर प्रतिपादक शास्त्र वचन में अप्रामान्य की आपत्ति ये दोष पूर्व पक्षी ने बताया था सिद्धांति कहते हैं कि हम जीव ब्रह्म ऐ के शब्द से ईश्वर का जीव मात्रत्व ये अर्थ स्वीकार नहीं करते हैं जीव ब्रह्मा आय के शब्द का इससे ये अर्थ अपेक्षित नहीं है हमको जिससे कि ईश्वर का अभाव प्राप्त हो और ईश्वर प्रतिपादक श्रुति में अप्रामाण्य की आपत्ति आ जाए ये तब आ सकती है जब हम ईश्वर का अभाव मानेंगे और ईश्वर को जीव मात्र रूप मानेंगे तब ईश्वरा भाव की आपत्ति आएगी लेकिन हम जीव ब्रह्म ऐक्य शब्द का अर्थ ईश्वर में जीव मात्रत्व ये नहीं करते हैं। ये सिद्धांति कह रहे हैं इसलिए प्रथम विकल्प तो अस्वीकार्य होने के कारण वो अनभिष्ट है ये बताया गया प्रथम दोष नहीं आएगा द्वितीय का भी निराकरण करेंगे पहले प्रथम का निराकरण है कि ईश्वर से न प्रतिपाद्यम ईश्वर में जीव मात्रत्व का हम उपनिषद वाक्यों के द्वारा वेदांती प्रतिपादन नहीं कर रहे हैं ये नहीं बता रहे हैं कि ईश्वर जीव मात्र रूप है ये न ईश्वरा भाव तो जिससे कि ईश्वर में ईश्वर के अभाव का प्रसंग आ जाए और ईश्वर प्रतिपादक श्रुति में अप्रामाण्य की आपत्ति आ जाए तो कहा यदि आप ईश्वर में जीव मातृत्व तो नहीं बता रहे हैं यानी प्रथम विकल्प को स्वीकार नहीं कर रहे हैं तो फिर क्या कहना चाहते हो पूर्व पक्षी सिद्धांति से पूछते हैं किंतु तू? तू शब्द कारते तरही किम तरही यदि ईश्वर में जीव मात्रत्व जीव ईश्वर ऐक्य नहीं है तो जीव ईश्वर ऐक्य का अर्थ क्या है ये से पूछा गया सिद्धांत कहते हैं जीवस्य से ईश्वरत्व यानी द्वितीय विकल्प हम स्वीकार करना चाहते हैं जीव ईश्वर ऐक्य का अर्थ है कि जीव नहीं, इश्वर ही नहीं ईश्वर ही ईश्वर है ये मानना चाहते हैं परमार्थत जीव नहीं है संसारी नहीं है ये जीव भाव की कल्पना है वह कल्पित है परमार्थिक नहीं है ये हमारा जीव ईश्वर ऐक्य शब्द से अपेक्षित अर्थ है हाँ तो ये आगे कहते हैं कि जीवस्य से ईश्वरत्व प्रतिपाद्यम करना जीव में ईश्वरत्व का प्रतिपादन करना ये हमें अभिष्ट है तो कहा यदि ये, ये कहेंगे तो द्वितीय पक्ष में जो दोष बताया था के नाम की, तो तो शास्त्र के नामक ही तो यदि जीव ईश्वर रूप ही है तो ईश्वर शास्त्र के कौन से प्रकरण का अधिकारी है शास्त्र यानी वेद उसके दो प्रकरण हैं कर्मकांड ज्ञान कांड तो ईश्वर चतुर्भा कर्म कांड के अधिकारी हैं कि ज्ञान कांड के अधिकारी हैं ईश्वर ज्ञान कांड के अधिकारी हैं कि कर्म कांड के अधिकारी हैं ईश्वर ज्ञान कांड के अधिकारी है ईश्वर को वेदांत पढ़ना पड़ेगा हैं तो ये कह रहे हैं ना कि जीवस्य से ईश्वर मातृत्व प्रतिपाद्यम विवक्षितम अस्म तो हमें विवक्षित है जीव का जीव में ईश्वर मातृत्व यानी जीव ही जीव है ही नहीं ईश्वर ही ईश्वर है ये बताना हमें अभिष्ट है ये वेदांती कह रहे हैं द्वितीय विकल्प ले रहे हैं तो गति यदि द्वितीय विकल्प स्वीकार करोगे तो उसमें हमने दोष बताया था अधिकारी के अभाव का प्रसंग अधिकारी ईश्वर नहीं है न कर्म कांड का अधिकारी है न ज्ञान कांड का अधिकारी है किसी भी कांड का यानी प्रकरण का अधिकारी उसे माना जाता है जो उस प्रकरण का अनुबंध चतुष्टय अंत पाती फल बताया जाता है उस फल की अपेक्षा करता है फलापेक्षु होता है अधिकारी तो ईश्वर को कर्म कांड का फल जो अभ्युदय है वो चाहिए क्या वो आप तो काम होने से अभ्युदय की अपेक्षा ईश्वर को नहीं है और ईश्वर तो है नित्य मुक्त नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप है ना परमेश्वर तो जो नित्य मुक्त हैं उसको ज्ञान कांड का जो फल है मुक्ति वो चाहिए क्या वो तो मुक्त ही है तो इसलिए उसको मुक्ति भी नहीं चाहिए तो फिर ज्ञान कांड का फल भी नहीं चाहिए कर्मकांड का फल भी नहीं चाहिए जिसको उसे ना तो आप कर्मकांड का अधिकारी बता सकते हैं ना तो ज्ञान कांड का अधिकारी बता सकते हैं ईश्वर किसी कांड का अधिकारी नहीं शास्त्र का अधिकारी ही नहीं है ब्रह्म सूत्र में व्यास जी ने बताया कि मनुष्याधिकार शास्त्र का अधिकारी मनुष्य है अज्ञानी है है? तो ईश्वर अज्ञानी है क्या ईश्वर तो सर्वज्ञ है उन्हें तो अपना स्वरूप नित्य स्फुरत होता है हाँ। तो इसलिए अविद्यावान पुरुष अधिकारिक ही मोक्षशास्त्र और कर्मकांडात्मक शास्त्र भी हैं ऐसा अध्यास भाष्य में भाषकर भगवान बता चुके हैं और हर साल आप सुनते भी हैं सुनते हैं हर साल और यही गंगा जी में अंतिम डुबकी लगा करके बहा देते हैं <laughs> तो ये कहते हैं कि फिर जीव का ईश्वर मातृत्व यदि मानेंगे जीव ब्रह ईश्वर जीव ईश्वर ऐक के शब्दकार था द्वितीय लोगे तो हमने जो दोष बताया था अधिकारी का अभाव ये दोष बना रहेगा ऐसा यदि पूर्व पक्षी सिद्धांति पर आपत्ति देते हैं तो सिद्धांति कह रहे हैं न चम अधिकार टीका में एवं जीव ईश्वर ऐक्य शब्द का अर्थ जीवस्य से ईश्वर मात्र यह विवक्षित मानने पर भी वेदांत जीव को ईश्वर मात्र रूप बता रहे हैं ऐसा मानने पर भी वेदांत के अधिकारी का अभाव सिद्ध नहीं होगा शास्त्र अधिकारी अभाव सिद्ध नहीं होगा वेदांत मत में अधिकारी सिद्ध हो जाएगा कब कहते हैं जब तक जीव को मैं अपहत पापमत्वादी विशेषताक परमात्मा ही हूं ये बोध नहीं होता तत्वमशादी वाक्यों से अहम ब्रह्मास्मि ऐसा बोध उदय से पहले तक अपनी ब्रह्मरूपता का अज्ञान है अविद्या है और इस अविद्या अवस्था में अविद्या से कल्पित जीव ईश्वर का भेद है जीव भाव कल्पित हैं और कल्पित होने से वो कल्पित जो जीव भाव है वो अधिकारी हैं कल्पित जीव अधिकारी हैं और वह जब जो व्यवस्था बताई हुई है वेदों ने उस व्यवस्था के अनुसार अनेकों जन्मों तक निष्काम कर्मयोग का अनुष्ठान करते करते मल नामक दोष से रहित चित्त वाला होता है उपासनाओं का अनुष्ठान करते करते विक्षेप नामक दोष से रहित चित्त को करता है अपने और फिर आवरण नामक दोष को हटाने के लिए श्रवण मनन निदिध्यासन करता है और श्रवण मनन निदिध्यासन से जो साक्षात्कार की उत्पत्ति में प्रतिबंधक दोष हैं प्रमाण विषयक संसे विपर्य प्रमाण विषयक प्रमेय विषयक संसे और प्रमेय विषयक विपर्य ये निवृत्त हो जाते हैं तब त्मशादी वाक्य से उसे अपना अपहत पापमत्वादी स्वरूप जो नित्य मुक्त ईश्वर भाव है वह अनुभव में आता कल्पित होने पर भी इस कल्पित जीव भाव को त्यागने के लिए उसे इस प्रक्रिया से गुजरना पड़ता वेदांत प्रक्रिया से और एक दो जन्म की साधना से नहीं होता बहुनाम जन्मनाम अंत ज्ञानवान माम प्रपद्यते कहते हैं अनेकों जन्मों की साधना करते करते करते करते जब चित्त सर्वथा ज्ञान की उत्पत्ति में प्रतिबंधक दोषों से रहित होता है तब अहम ब्रह्मास्मि ऐसा बोध होता है उसे प्रबोध कहा जा रहा है और इस प्रबोध से पहले तक अज्ञान कब से है जब से अज्ञान है तब से हुई है तो उसको निकालना है कि नहीं इतने जन्मों से साथ जो दे रही है अविद्या उसको क्यों हटाना चाहता हूं बाकी तो कोई साथ नहीं देते एक जन्म के जो साथी हैं उनको तो साथ रखने के लिए कितना ही करते राविद्या तो कितने जन्मों से साथ दे रही है आपको अनादि काल से अनादि है वो इसलिए अनादि काल से जीव भाव है लेकिन वह जैसे ही उसकी उपादान भूता अविद्या अविद्यावृत्त होती है परोक्ष ज्ञान से असत्वपादक आवरण और अप्रोक्ष ज्ञान से अभना पादक रूपा अविद्या की निवृत्ति होते ही फिर जीव भाव नहीं रहता उस अवस्था में प्रबोध अवस्था में हम कह रहे हैं कि जीव ईश्वर रूपयी है जीव नहीं है ये बात कब की जाती है ज्ञान अवस्था में यत्रत्वस्य तुम से आत्मवाभूत केनकं के न अनादि का अर्थ ही होता है उसका निश्चित समय नहीं बताया जाता हाँ अनादि का अर्थ ही है कि, कि जब ये कहा जाएगा कि इतने अरब वर्ष पहले वो प्रारंभ हुई तब तो शादी हो जाएगी उससे पहले तो थी नहीं मानी जाएगी हाँ आ, वही व्यावहारिक अस्तित्व ऐसे है नहीं वो लेकिन भ्रांति से उसे मानना पड़ रहा है करके इसलिए माया शब्द का अर्थ ही होता है माँ यानी नहीं है या यानी जो वो माया है जिसकी पारमार्थिक सत्ता नहीं है हा अनादि शांत है ज्ञान से निवर्त यहां तो इसलिए कहते हैं कि नच एवं अधिकारिया भाव क्यों तो एकत्व तो प्राक अधिकारी भेद इत्याह यत पुनरुक्तम इत्यादिना तो एक प्रबोध से पहले अधिकारी का भेद होने से अहम ब्रह्मास्मी ऐसा साक्षात्कार होने से पहले अविद्यावस्था में कल्पित भेद हैं परमात्मा का और जीव का रोजो कल्पित जीव हैं, वह अधिकारी हैं, ये हम कह रहे हैं इसलिए अधिकारी के अभाव का प्रसंग नहीं है द्वितीय विकल्प में जो दोष दिया था वह दोष नहीं है इसे कहा जा रहा है यद इत्यादि से यद इत्यादि से उसका दोष का अनुवाद करके निराकरण कर रहे हैं पुरो पक्षी ने जो आपत्ति दी थी उसका अनुवाद करके निराकरण कर रहे भाष्य भगवान तो यदम प्रतीक दर्शन इदम विष्णु प्रतिमा भविष्यति इति तद अयुक्त गौण्व प्रसंगात तो जो पूर्व पक्षी ने यह कहा था कि जीव ईश्वर का तो भेद ही है लेकिन अभेद श्रुति की प्रामाण्य की सिद्धि के लिए आ, अभेद ध्यान मात्र किया जाता अभेद है नहीं ऐसा कहा था ना कि तादात में दर्शनम शास्त्रात् कर्तव्यम लेकिन वो अभेद तो है नहीं वस्तुतः पूर्व पक्षी ने कहा था तो उसका अनुवाद करके कह रहे हैं कि यद उत्तम प्रतीक दर्शनम इदम विष्णु प्रतिमा तो प्रतिमा और भगवान विष्णु इनका आपस में भेद होने पर भी जैसे जब प्रतिमा की पूजा करते हैं तो उस समय माना जाता है कि यही जो प्रतीक हैं, वही परमेश्वर हैं। भगवान विष्णु है शैलीग्राम को यही भगवान विष्णु है ऐसा विष्णु से अभिन्नतया ग्रहण किया जाता है भेद ग्रह होने पर भी ये गौण दर्शन है गौण अभेद है ऐसे अभेदार्थक जो श्रुति है वह गौण अर्थक है ये पूर्व पक्षी का कथन था तो यद उक्तम प्रतीक दर्शनम इदम विष्णु प्रतिमा न्याय न भविष्य इति तद अयुक्तम ये कहना पूर्व पक्षी अनुचित है क्यों कहते गौणत्व तो प्रसंगात तब अभेद श्रुति में गौणार्थक मानना पड़ेगा गौणार्थकत्व तो मानना पड़ेगा तो अद्वैत श्रुति को गौणार्थक मानना अनुचित है क्या अर्थ निकलेगा मुख्य भेद ही है और अभेद तो गौण है यह मानना उचित नहीं है ऐसा क्यों तो कहते हैं एक तो आयुक्त तो इसलिए है कि गौनत तो प्रसंगा और दूसरा हेतु बताया जा रहा है वाक्य च वाक्य वैरूप्य भी है वैरूप्य शब्द का अर्थ है लक्षण्य जहाँ प्रतीक दर्शन होता है प्रतीक उपासना होती है वहां पर एक बार ही उपदेश होता है अभेद का और जहाँ मुख्यार्थ विवक्षित होगा अभेद वहाँ पर आवृत्ति होती है अभेद उपदेश की तो प्रतीक दर्शन में एक बार अभेद का उपदेश और यहाँ पर वेदांत में दो दो बार आवृत्ति की जा रही है वाक्य की इसलिए यह वाक्य वैलक्षण्य होने से भी विष्णु प्रतिमा न्याय से उप्रतीक दर्शन नहीं माना जा सकता गौण अभेद नहीं माना जा सकता इसे कहने के लिए कहा वाक्य वैरूप्याच्य वाक्यवैरूप्याच्य इस सूत्रात्मक हेतु का स्पष्टीकरण है यत्र ही प्रतीक दृष्टि ही अभिप्रेयते सदैव एव तत्र सकृद भवति। होती जहाँ पर प्रतीक दृष्टि अपेक्षित प्रतीक दृष्टि दृष्टिया प्रतीकोपासना वहाँ पर एक बार ही वचन होता है अभेद वचन। जैसे मनु ब्रह्मा मनोब्रह्मीता आदि ब्रह्मसिता इत्यादि मैं आदित्य और मन का आदित्य और ब्रह्म का मन और ब्रह्म का समानाधिकरण प्रयोग अभेद बता रहा है लेकिन एक ही बार वाक्य प्रयोग है तो ये प्रतीक है इन्हें ब्रह्म मन और ब्रह्म होने पर भी उसमें ब्रह्म दृष्टि करनी है आदित्य ब्रह्म होने पर भी उसमें ब्रह्म दृष्टि करनी है जैसे अविष्णु शालीग्राम में विष्णु बुद्धि अशिव नर्मदेश्वर में विष्णु दृष्टि शिवलिंग में शिव दृष्टि ऐसे ये अब्रह्म मन अब्रह्म आदित्य में ब्रह्म दृष्टि को बताने वाला यह प्रतीक उपासना का बोधक वाक्य है एक बार उसका प्रयोग है सकरी देव और जहां मुख्य रूप से अभेद विवक्षित होता है वहां आवृत्ति होती है ये कह रहे हैं कि पुनः अहम् अस्मि ये पुनस्तु अहम पुनः अहम अहम् अस्मि और अहम् आह, चमसी यह आवर्तन है ना ये आवर्तन ये बताता है अभ्यास भी एक तात्पर्य का ज्ञापक होता है ना प्रमाण त्पर्य निर्धारक छह प्रमाणों में एक अभ्यास को रखते हैं ना उपक्रम उपसार का ऐक्य एक अभ्यास दूसरा अपूर्वता तीसरा फल चौथा अर्थवाद और उपपत्ति यानी युक्ति ये छह प्रमाण होते हैं तात्पर्य के निर्णायक उसमें असकृत कथन अभ्यास कहलाता है और जिस अर्थ को बार बार बताया जा रहा है माना जाता है वह अर्थ मुख्य अर्थ है तात्पर्य विषय है उसी में ग्रंथ का तात्पर्य है तो यहाँ पर यदि प्रतीक उपासना के तरह गौण अभेद विवक्षित होता तो एक बार कहते जैसे मनोब्रह्म एक बार कह दिया तो वहां मन और ब्रह्म का मुख्य अभेद विवक्षित नहीं है प्रतीक विवक्षित है अभेद गौण है ऐसे जाबाल श्रुति में जीव ब्रह्म का अभेद यदि गौण अपेक्षित होता मुख्य अभेद विवक्षित न होता तो अहम तुम अहम असि और अहमसी तुम, तुम अहम अस्मी तुम अहम तमसी ये प्रयोग न करते ये जो प्रयोग हुआ है आवृत्ति ज्ञापन कर रही हैं कि अभेद जीव ब्रह्म का यहां पर ज्ञान कांड में विवक्षित है मुख्य अर्थ है ये वाक्य वी रूप है हाँ तो, तो यही तो कहा जाता है भेद होने पर भी अभेद रूप से ग्रहण प्रतीक उपासना कही जाती है तो नहीं जमती है तो अच्छा ही है मय के रूप में ग्रहण कर लो फिर तो उसको बनाए रखना चाहते हैं हां तो नहीं बनाने बनाए रखना चाहते है तो अभी दर्शन करिए आत्म दर्शन करिए सर्वत्र सर्वत्र आत्मदर्शी को भगवान गीता में कहते बड़ा दुर्लभ है सर्वत्र आत्मदर्शी वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुब कहते हैं अत्यंत दुर्लभ बता रहे हैं। तो भेद को रखे ही मत मतलब। आत्मा ही आत्मा का यानी अधिष्ठान का ही ग्रहण करें ऐसा महापुरुष कहते है बड़ा दुर्लभ है मैं तो सुलभ हूं जो निरंतर चिंतन करते हैं उनके लिए तेषा अहम सुलभ पार्थ और ज्ञानी को कहते हैं कि बड़े दुर्लभ है पहचे हुए ज्ञानी तो इह इह तु पुनः अहम् अस्मि अतः प्रतीक ज्ञानीस्मे अहंच अभेद प्रतिपत्ति तो प्रतीक श्रुति प्रतिक उपासना बोधक श्रुति वचन से वैलक्षण्य जीव ब्रह्म का अभेद बताने वाले श्रुति में होने से ये समझना चाहिए कि वहां जीव ब्रह्म का अभेद मुख्यार्थ है गौण अर्थ नहीं है गौण अभेद नहीं बताया जा रहा तो अभेद प्रतिपत्ति और भेद दृष्टि अपवादाच्य और एक हेतु बताया जा रहा है अभी तक तीन हेतु बताए ना एक तो गौनत्व तो प्रसंगात, दूसरा यानी आप प्रतीक उपासना के तरह जीव परमेश्वर न होने पर भी उसमें परमेश्वरत्व तो बुद्धि करो ऐसा मानेंगे तो प्रतीक उपासना हो जाएगी जीव को यानी अपने को परमेश्वर से भिन्न समझ करके भी स्वयं में परमेश्वरत्व तो की बुद्धि करो श्रुति के प्रामाण्य के लिए और वह अप्रतिक उपासना हो जाएगी जैसे शालिग्राम की विष्णु रूप से उपासना होती है ऐसी ऐसा जो कह रहे थे पूर्व पक्षी उनका निषेध करते हुए कहा गया कि यह आपका कहना अयुक्त है युक्ति संगत नहीं है क्योंकि फिर यह जीव ब्रह्म का अभेद रूप अर्थ है यह प्रतिमा और विष्णु के तरह विष्णु के अभेद के तरह गौण हो जाएगा जीव ब्रह्म का अभेद भी तो अभेद गौण हो जाएगा तो पूरे ज्ञान कांड को ही गौण विषयक मानना पड़ेगा ज्ञान कांड तो अद्वैत को बताता है ना अभेद को बताता है तो ज्ञान कांड का विषय गौण है ये मानना पड़ेगा ये इष्टापत्ति वेदांति को हो नहीं सकती एक हेतु तो, गौणत्व तो प्रसंग दूसरा हेतु बताया गया वाक्य वूप्य और तीसरा हेतु बताया जा रहा है भेद दृष्टि अपवादाच्य भेद दृष्टि अपवादाच्य इससे बताया जा रहा है कि भेद दर्शन का ज्ञान कांड में स्थान स्थान पर निषेध है यदि जीव ब्रह्म का भेद वास्तविक होता तो वास्तविक भेद दर्शन का निषेध श्रुति न करती और कर रही है इसका अर्थ है श्रुति को भेद जीव ब्रह्म का विवक्षित नहीं है अभेद ही विवक्षित है तो भेद दृष्टि अपवादाच्य इस वाक्य का स्पष्टीकरण है तथा ही इत्यादि से यानी वे श्रुति वाक्य बताए जा रहे हैं जिसमें द्वैत का निषेध किया जा रहा है अथ यो अन्यम देवता उपास्ते अन्यो असो अन्यो अहमअस्मी न स वेद यह बृदारण्य श्रुति है इसे अविद्या सूत्र कहा जाता है ब्रदारण्यूपनिषेद में दो सूत्र वाक्य है एक विद्यासूत्र है दूसरा अविद्या सूत्र है विद्यासूत्र आत्मासी अवद्यासूत्र है अथ यो अन्याम देवताम उपास्ते अन्यो असो अन्नीति न स वेद यथा पशु एवं स देवा ये वाक्य हैं ये है अविद्याद्या अविद्या हाँ, अविद्या है तो ये कहा जा रहा है कि जो अपने से भिन्न उपास्य देवता को स्वीकार करके और अपने को उपास्य देवता से भिन्न समझ करके जो भेदोपासना करता है भेददर्शी दर्शी हैं उसे कहा जा रहा है कि वो जानकार नहीं है अज्ञानी है न स वेद वो वास्तविकता को नहीं जानता है अज्ञानी है भेददर्शी मूड है जैसे अर्जुन को भगवान ने कहा सब दलीले अर्जुन की सुन करके असोचानन सोचस्तम प्रज्ञावादान से भाषस है तुम तो मूड हो मूड का है मोहग्रस्त हो अविवेक युक्त हो अविद्यावान हो अविद्यावान पुरुष ही जिनके विषय में शोक नहीं करना चाहिए उनके विषय में शोक करते हैं और भीषमादि के विषय में शोक करने की जरूरत नहीं है लेकिन तुम शोक कर रहे हो इसलिए मूड हो लेकिन अपने आप को मूड होने पर भी मूढ़ मान ले तो मूढ़ता का निराकरण करने के लिए प्रयत्न करें लेकिन मूड होता हुआ अपने को विद्वान मान ले तो फिर कठिन हो जाता है तो कहते हैं कि प्रज्ञावादांश भाषा से तुम बुद्धिमानों की भाषा तो बोलते हो लेकिन केवल वचन मात्र बोल रहे हो उसका अर्थ तुम्हारे अंदर नहीं है आचरण में नहीं है बुद्धिमत्ता केवल वाणी में है तो कहा बुद्धिमान कैसे होते हैं तो कहते गता सुन गता सुनिश्चन पंडिता जो पंडित लोग होते हैं वो स्वर्गस्थ लोगों के विषय में भी और लोगों के विषय में भी शोक नहीं करते हैं पंडित यानी विद्वान शास्त्र दृष्टि संपन्न एक तोम की और एक आशी हाँ तत् है परमेश्वर तोम है जीव और आशी है दोनों का अभेद तो उसके लिए मांडू के कारिका देखनी होगी गया होगा के उपनिषद और मांडू के कारिका में हम्म हाँ तो उसको थोड़ा पूरा विस्तार से तत्वमसी वाक्य जिस प्रकरण में आया ना उसको देखने से फिर असन्दिग्ध हो जाएगा छठा अध्याय तो तथा ही अथयो यो अन्यम उपास्ते अन्यो असो अन्यो अहम अस्मित नेद ये एक सूत्र है ये निंदा कर रहा है भेद की भेददर्शी को अज्ञानी बता करके निंदा कर रहा है ये श्रुति वचन और आगे है मृत्यो से इह ये वश्यति तो इह यानी आत्मनि अद्वितीय आत्मनि नाना इव नाना तो यानी भेद है नहीं द्वैत है नहीं तो भी द्वैत दर्शन यदि करता है द्वैत सा देखता है तो कहते हैं वह मृत्यु से मृत्यु को ही प्राप्त करता है यानी उसका जन्म मरण का प्रवाह बहता ही रहता है सूखता नहीं है यानी वो मुक्त नहीं होता उसे पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम इस संसार प्रवाह में बहना ही पड़ता है तो इस प्रकार ये भी श्रुति भेद दर्शन की निंदा कर रही है सबसे बड़ा अनर्थ है मृत्यु है किससे छूटने का तो अभी तक आप वेदांत पढ़कर के किस निर्णय पर पहुंचे हैं आप किस निर्णय पर पहुंचे हैं आप अभी तक वेदांत पढ़कर के किस निर्णय पर पहुंचे हैं दूसरा उपाय है या नहीं है इन दो में से कौन सा निर्णय है आपका हाँ तो बस और क्या शॉर्टकट यही है कि अहम ब्रह्मास्मि अनुभव प्राप्त कर ले वो अभी प्राप्त कर ले तो भी मुक्त ही है अभी प्राप्त कर ले या सौ जन्म बाद प्राप्त कर ले जिस समय अहम ब्रह्मास्मि ये साक्षात्कार हो जाए अविद्या निवृत्ति हो जाए ये स्वप्न छूट जाए उसी समय मुक्त है उससे पहले तक यह आरोपित बंध बनायी रहता है तो मृत्यो सृत्युमा यहा न और आगे है सर्व तम परादात यत्म सर्वद इव आद्या भूयसी श्रुतिर्भेदर्शन निषेधति भेद दर्शन का निषेध करती हैं ये सब श्रुतियां कहते हैं तम यानी भेद दर्शनम सर्वम परादात परादात का अर्थ होता है पुरुषार्थ से वंचित रखता है पराभूत करता है लक्ष्य को प्राप्त नहीं करने देता परादात का करता है सर्वम कर्म है तम तो तम यानी उस भेददर्शी को सब पदार्थ उसके उद्देश्य से दूर ही रखते हैं टांग खींचते हैं उसकी मोक्ष में पहुंचने से पहले ही उस पहुंचने नहीं देते उस व्यक्ति को कहा किसको कहते है जो यो अन्यत्र अन्यत्र आत्मन सर्व वेद अन्यत्र अन्यत्रर्थ है अन्य आत्मन अन्य वेद वास्तविक स्थिति तो है सब कुछ आत्मा ही है अत्रेय श्रुति बताती है आत्मा वा एक एव अग्र आशीत नान्यत किंचन मिषत आत्मा ही आत्मा है दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं और दूसरी हैं तो आत्मा में कल्पित है प्रकृति तथा प्राकृत समस्त जगत आत्मा में कल्पित है और आत्मा में कल्पित जो प्रकृति तथा प्राकृत समस्त जगत वह तो अध्यस्त होने से अधिष्ठान से अतिरिक्त नहीं है लेकिन अधिष्ठान से अतिरिक्त देख रहा है अध्यस्त वस्तु को जो अन्यत्र आत्मन का अर्थ है अधिष्ठान आत्मा से भिन्न सर्वम वेद जाना थी तो अध्यस्त वस्तु को उसके अधिष्ठान अध्यस्त वस्तु है अनात्मा और समस्त अनात्म वस्तुओं को जो उसके अधिष्ठान भूत आत्मा से अतिरिक्त समझ रहा है वस्तु समझ रहा है भेदर्शी है अधिष्ठान स्वरूप ही अध्यस्त होता है लेकिन अध्यस्त को अधिष्ठान स्वरूप ही न समझ करके समझता है अधिष्ठान से अलग आत्मा से अलग अनात्मा को समझता है तो जिस जिस अनात्मा को आत्मा से अलग समझ रहा है वह वह आत्मा से भिन्नतया दृष्ट अनात्मा पदार्थ उसे उसके लक्ष्य मोक्ष से परादार्थ का अर्थ है दूर खींचता है मोक्ष को हासिल नहीं होने देता भेद दर्शन भेद दर्श को कभी मुक्ति नहीं होती है ना ये कहा जा रहा है। बृहदारण्यक श्रुति कह रही है कि सर्वम तम परादात यो अन्यत्र आत्मन सर्व वेद तो वह मुक्त नहीं हो सकता जो भेददर्शी है ये इत्यादि श्रुति वचन अनेक हैं जो भेद दर्शन का निषेध कर रही हैं अनर्थ फल बता करके इसलिए ये विष्णु प्रतिमा न्याय से जीव ब्रह्म का भेद होते हुए भी अभेद दर्शन गौन रूप से करना ये अयुक्त है इसके लिए तीन हेतु बताए गए एक गौणत्व प्रसंग अभेद श्रुति में दूसरा वाक्य वय और तीसरा भेद दृष्टि अपवादाच बाकी की चर्चा हम लोग करेंगे आठ मई से कल से ज्ञान यज्ञ प्रारम्भ होगा